देवेश्वर जगन्निवास मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे, तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आप में कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आशक्ति है, वे सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान मेरा मन सदा आपके चरण बिन्दुओं के चिंतन में लगा रहे मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो प्रभु मेरी नासिका आपके चरण कणों की तथा आपके भक्त दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में सलग्न रहे मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिन्तन करने में तत्कर हो मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा क और इसी में मेरे दिन भीते वैशनों एक शर्ण तथा आधि पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो हरे मैं परमेशथी ब्रह्मड़ का पद भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मुक्ष भी नहीं चाहता केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूं जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, काम रहित और निष्पाप हो, नरेश्वर मुझ में तुम्हारी धर्म भक्ति हो और अंत में तुम मेरा साईज प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा क्यों है इस, इस इस्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग इस्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृत जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तृतीय को श्राद्ध करते हैं, उनका क्या हुआ? वह श्राद्ध अक्षय नपु श्रेष्ठ जो कुटुम्बी ब्राह्मण को गाय करता है उसके हाथों में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है जो बेशक मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूं अलग यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सांस्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्राचीत नहीं मिलता राजा को यह वरदान देकर देव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए तदन्तर राजा पुरियशासदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं सेवा में तत्पर देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान मिश्रु का साईज प्राप्त कर लिया, जो इस उत्तम उपख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान मिश्रु के परमपद को प्राप्त होते हैं। शंक व्याद संवाद व्याद के पूर्व जन्म का व्रतांत श्रुतदेव जी कहते हैं राजन पंपा के तट पर कौशिक नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमय गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे मार्ग में परम पवित्र भीम्रथी को पार करने के बाद दुर्गम जल एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हुए वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी याद हाथ में धनुष धारण किए हुए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुने मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्य कहा मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध हूँ और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि है मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुभय मानता हूँ साधु बाबा मैं आपका शिष्य हूँ कृपा पात्र हूँ साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को नहीं प्राप्त होता है अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वा� छूटने की इच्छा करने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है ना ऊंच ना अपना है ना पराया है मनुष्य संतप्त होकर जब-जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब-तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं जैसे गंगा जी मनुष्य के बाप का नाश करने वाली है उसी प्रकार मूल जनों का उधार करना साधुपुरुषों का स्वाभावी माना गया है व्याद के ये वचन सुनकर शंकर ने कहा व्याद यदि तुम प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो मुनिश्रेष्ठ शंक प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की फिर देव पूजा करने के पश्चात व्यार के लाए हुए श्रमहारी एव जब वे खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने किस कर्म से मेरा तपो मैं व्याध कुल में जन्म हुआ है और किस से ऐसी सदबुद्धि तथा महामात्मा की संगति प्राप्त हुई है, प्रभो यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए इस प तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे। किन्तु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आशक्ति हो गई, उसके संग दोष से तुम नित्य कर्मों को त्याग दिया और शुद्ध की भांति घर आकर रहने लगे। यद्दपि तुम सदाचार सुन्न्य दुष्ट तथा धर्म कर्म के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेव दोनों की आगे का पालन करती और दोनों से मीच आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राम्बड़ी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित पुलत खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपत्य भोजन से उसका मुखपेट चलने लगा और उसे बड़ा भ वह उस रोग से दिन रात जलने लगा जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहां टिकी रही उसका सारा धन लेकर पीछे उसने घर छोड़ दिया वेश्या तो क्रूर और निर्दय होती ही है उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलचित हो रहा था तथा रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला देवी मैं व्यस्क के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ मेरी रक्षा करो सुंदरी तुम परम पवित्र हो मैंने तुम्हारा कुछ भी उत्कार नहीं किया कल्याणी जो पापी एवं मिंदित मनुष्य अपनी विनित पत्नी का आदर नहीं क मां भागे दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं तुम साध्वी और पतिव्रता हो मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ हुआ उससे मैं दर्द हो चुका हूं इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से वे पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली प्राणनाथ कि यह वह को लेकर दुखी न माने लज्जा का अनुभव न करे मेरा आपके ऊपर तनिक भी नहीं है जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बताते हैं पूर्व जन्म में किए हुए बाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक कर सहन करती है वही स्त्री साध्वी जाती है और वही पुरुष